शो टॉक अथातो भक्ति जिज्ञासा नंबर वन ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा यह सुबह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 और फिर उसी शब्द से सब निष्पन्न हुआ वह ओंकार की ही चर्चा है मैं बोलूं तो ओंकार है तुम सुनो तो ओंकार है हम मौन बैठे तो ओंकार है जहां लयबद्धता है वही ओंकार है सन्नाटे में भी स्मरण रखना है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 समझना इस ओंकार को ठीक से समझा नहीं गया है लोग तो समझे के एक मंत्र है दोहरा लिया यह दोहराने की बात नहीं है यह तो तुम्हारे भीतर तब छंदोबद्धता पैदा हो तभी तुम समझोगे ओंकार क्या है हिंदू होने से नहीं समझोगे वेदपाठी होने से नहीं समझोगे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 ऊ मां ये तीन मूल ध्वनियां हैं से सभी ध्वनियां इन्हीं ध्वनियों के प्रकारांतर से भेद हैं यही असली त्रिवेणी है आ ऊ मां यही त्रिमूर्ति है यही शब्द ब्रह्म के तीन चेहरे हैं शास्त्र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 जिस दिन तुम्हारे भीतर एक भी स्वर ऐसा न रहेगा जो व्याघात उत्पन्न करता है जिस दिन तुम बेसुरे न रहोगे उसी दिन प्रभु मिलन हो गया प्रभु कहीं और थोड़ी छंदबद्धता में लयबद्धता में जिस दिन नृत्य पूरा हो उठेगा गान मुखरित होगा तुम्हारे भीतर का छंद जिस क्षण स्वच्छंद होगा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 अथातो भक्ति जिज्ञासा नंबर फाइव ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा नाद के स्वागत के साथ संगीत के सत्कार के साथ उत्सव की घोषणा के साथ भक्ति की जिज्ञासा पर निकलते बजती हुई जगत की ध्वनि में लोक और परलोक के बीच उठ रहे नाद में भगवान को खोजने निकलते हैं। यह यात्रा संगीत से पटी है यह यात्रा रूखी सूखी नहीं है यहां गीत के झरने बहते क्योंकि यह यात्रा हृदय की यात्रा है मस्तिष्क तो रूखा सूखा मरुस्थल है हृदय हरी भरी बगिया है यहां पक्षियों का कुंजन है यहां जल प्रपातों का मरमर है इसलिए ओम से यात्रा शुरू करते और ओम पर ही यात्रा पूरी होनी क्योंकि जहां से हम आए हैं वहीं पहुंच जाना है हमारा स्रोत ही हमारा अंतिम गंतव्य भी है बीज की यात्रा बीज तक वृक्ष होगा फल लगेंगे फिर बीज लगेंगे स्रोत अंत में फिर आ जाता है और जब तक स्रोत फिर ना आ जाए तब तक भटकाओ है इसलिए चाहे कहो अंतिम लक्ष्य खोजना है चाहे कहो प्रथम स्रोत खोजना है एक ही बात है मूल को जिसने खोज लिया उसने अंतिम को भी खोज लिया नाद से ही शुरू हुई है यात्रा तुमने देखा बच्चे का जन्म होता नाद से यात्रा शुरू होती बच्चे के जन्म के साथ ही चिकित्सक नर्सें परिवार के लोग प्रतीक्षा करते नाद की बच्चा आवाज कर दे चीख दे रो दे चिल्ला दे जीवन का सबूत दे दे अगर थोड़ी देर लग जाए और बच्चे के कंठ से आवाज ना निकले तो निराशा छा जाती नाद नहीं तो जीवन का प्रारंभ नहीं रो भी दे तो भी चलेगा क्योंकि रुदन भी नाद है अभी गीत की तो आशा नहीं की जा सकती रोने की ही संभावना है अभी गीत तो सीखा नहीं अभी जीवन के अनुभव से तो गुजरे नहीं अभी साज तो सजाया नहीं अभी साज तो बैठा नहीं जैसे कि अभी पहले पहले कारीगर ने वीणा बनाई हो और इस पर हाथ तुम रखो तो ठीक ठीक सुमधर संगीत पैदा हो जाए यह संभव नहीं इसकी आशा भी नहीं की जाती लेकिन ध्वनि तो पैदा हो विसंगीत सही विसंगीत में संगीत छिपा है अगर विसंगीत पैदा हो गया तो संगीत भी जम जाएगा फिर बिठाने पड़ेंगे तार सजाने पड़ेंगे कसने ढीले करने पड़ेंगे ठोकना पीटना पड़ेगा लेकिन कम से कम आवाज नाद तो पैदा हो जाए अगर तीन मिनट लग जाएं और बच्चे में नाद पैदा ना हो तो वो मुर्दा है तीन मिनट के भीतर नाद पैदा ही होना चाहिए अगर तीन मिनट तक उसने सांस नहीं ली तो फिर वो कभी सांस नहीं लेगा रुदन से प्रारंभ और जो ठीक ठीक पहुंच जाएंगे हंसी पर अंत होगा वह भी नाद है अब वीणा बैठ गई साज जम गया ईश्वर के प्रति संपूर्ण अनुराग का नाम भक्ति है संपूर्ण थोड़े बहुत से नहीं चलेगा कंजूसी से नहीं चलेगा कृपणता काम नहीं आएगी जरा जरा दिया और बचाए रखे तो नहीं चलेगा परमात्मा के साथ दोस्ती उन्हीं की होती जो बेसर्त दे सकते जो कहते यह रहा पूरा का पूरा जो ऐसा नहीं कहते कि थोड़ा थोड़ा दूंगा जो इंस्टालमेंट में नहीं देते खंड खंड नहीं देते क्योंकि खंड खंड देने का अर्थ है कि भरोसा नहीं सोचते हो थोड़ा दे के देखें जब उतने से लाभ मिलेगा तो फिर कुछ और देंगे उतने से लाभ मिलेगा तो फिर कुछ और देंगे जुआरियों का काम है भक्ति व्यवसायियों का नहीं यह आकस्मिक नहीं है कि भारत में व्यवसायों के वर्ग में कोई भी भक्ति का सूत्र पैदा नहीं हुआ आकस्मिक नहीं है इसके बीचर गणित है व्यवसायी भक्त नहीं हो सकता जैन है भक्त नहीं हो सकते उनका मार्ग ज्ञान का मार्ग है तप का मार्ग है वह समझ में आता है उसका गणित है भक्ति तो बिल्कुल जुआरी का काम है व्यवसायी का नहीं दांव पे लगाना है जोखम है पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा जुए का दांव है इसमें कुछ पक्का नहीं हो सकता तुम जुए का दांव लगा कि कोई सुरक्षित नहीं रह सकते कौन जाने क्या होगा व्यवसाय हिसाब से चलता है इसलिए आकस्मिक नहीं है कि जैनों के संप्रदाय में भक्ति की कोई अवभावना नहीं पैदा हो सकी शुद्ध गणित का काम है इतना दो इतना लो इतना बुरा कर्म छोड़ दो इतना लाभ मिले इतना अच्छा कर्म करो इतना मोक्ष पाओ जितना करोगे उतना मिलेगा तर्क है सुसंगति भक्ति तर्क नहीं है गणित नहीं है इसलिए भक्ति के लिए तो जुआरी का हृदय चाहिए जो सब दांव पर लगा के खड़ा हो जाता है इस पार या उस पार इसलिए सांडिल कहते हैं ईश्वर के प्रति संपूर्ण अनुराग का नाम भक्ति है संपूर्ण पर ध्यान रखना उसमें चित्त का लग जाना अमृत की उपलब्धि है कुछ और नहीं करना है उसमें चित्त का लग जाना और चित्त तब तक नहीं लगेगा जब तक तुम कुछ भी बचाओगे तब तक चित्त संकित रहेगा तब तक चित्त सोचता रहेगा विचारता रहेगा जांचता रहेगा आंख के कोने से हिसाब रखता रहेगा पुण्य पाप की राशि लगाता रहेगा संपूर्ण तुम रख दो दांव पर और कृपणता का कारण क्या है है क्या तुम्हारे पास रखने को वही खाली अहंकार है खाली पात्र अहंकार का है जो कभी भरा नहीं भर ही नहीं सकता क्योंकि उसमें तलहटी नहीं है तुम भरते जाते हो सब गिरता जाता है, खाली का खाली रहता है, खाली होना उसका स्वभाव है इस खाली घड़े को ही परमात्मा के चरणों में रखना है इसमें भी कंजूसी कर जाते हो इसमें भी कहते हो थोड़ा थोड़ा सांडिल कहते हैं उसमें चित्त का संपूर्ण रूप से लग जाना ही अमृत की उपलब्धि है क्यों अमृत कुछ अलग नहीं है जिस दिन तुमने जाना कि मैं नहीं हूं तुम अमृत हो गए अमृत का अर्थ है अब तुम कभी ना मरोगे मैं मरता है मैं मरा ही हुआ है तुम तो शाश्वत हो यह मैं के साथ तुम्हारा जो गठबंधन हो गया है इसकी वजह से तुम क्षण से बंध गए हो जैसे किसी आदमी ने मान लिया कि मैं मेरे कपड़े अब वो कपड़े नहीं उतारता क्योंकि वो डरता है कपड़े उतर गए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी नो शो था तो भक्ति जिज्ञासा नंबर ट्वेंटी वन अथा तो भक्ति जिज्ञासा अब भक्ति की जिज्ञासा भक्ति की क्यों भगवान की क्यों नहीं साधारणता लोग भगवान की खोज में निकलते हैं और चूंकि भगवान की खोज में निकलते हैं इसलिए ही भगवान को कभी उपलब्ध नहीं हो पाते भगवान की खोज ऐसी ही है जैसा अंधा आदमी प्रकाश की खोज में निकले अंधे को आंख खोजनी चाहिए प्रकाश नहीं आंख का उपचार खोजना चाहिए प्रकाश नहीं प्रकाश तो है उसकी खोज की जरूरत भी नहीं है आंख नहीं इसलिए जो व्यक्ति भगवान की खोज में निकला वह भटका जो व्यक्ति भक्ति की खोज में निकलता है वह पहुंचता है भक्ति यानी आंख भक्ति यानी कुछ अपने भीतर रूपांतरित करना है भक्ति का अर्थ हुआ एक क्रांति से गुजरना है अथा तो भक्ति जिज्ञासा साधारणता कोई विचार करेगा तो लगेगा सूत्र शुरू होना चाहिए था अब भगवान की जिज्ञासा लेकिन सूत्र बड़ा बहुमूल्य है सूत्र भगवान की बात ही नहीं उठाता भगवान से तुम्हारा संबंध ही कैसे होगा भगवान से संबंधित होने वाला हृदय अभी नहीं अभी वह तरंग नहीं उठती भीतर जो जोड़ दे तुम्हें अभी आंखें अंधी अभी कान बहरे इसलिए भगवान को छोड़ो उस चिंता में ना पढ़ो भक्ति को जगा लो इधर भक्ति जगी उधर भगवान मिला इधर आंख खुली उधर सूरज के दर्शन हुए इधर कानों का बहरापन मिटा कि नाद ही नादे ओंकार ही ओंकार छाया हुआ है सारा जगत अनाहद की ही अभिव्यक्ति है इधर हृदय में तरंगें उठी कि जो नहीं दिखाई पड़ता वह दिखाई पड़ा एक तो बुद्धि है जो विचार करती और एक हृदय है जो अनुभव करता है हमारे अनुभव की ग्रंथि बंद रह गई खुली नहीं गांठ बनी रह गई हमारे अनुभव करने की क्षमता फूल नहीं बनी इसलिए प्रश्न उठता है भगवान है या नहीं लेकिन प्रश्न अगर जरा ही गलत हुआ तो उत्तर कभी सही नहीं हो पाएगा भक्ति की जिज्ञासा करो मेरे पास लोग आ जाते हैं वो कहते हैं भगवान कहां है मैं उनसे पूछता हूं भक्ति कहां है भक्ति पहले होनी चाहिए लेकिन उनके प्रश्न की भी बात विचारणी वे कहते हैं जब तक हमें भगवान का पता ना हो तब तक भक्ति कैसे हो किसकी भक्ति करें कैसे करें कहा जाएं? किसके चरणों में झुकें? भगवान का भरोसा तो पहले होना चाहिए तभी तो हम झुक सकेंगे चूंकि भगवान की खोज की उन्होंने गलत जिज्ञासा उठा ली है अब इस गलत जिज्ञासा के कारण बहुत से गलत समाधान उठते रहेंगे भक्ति के लिए भगवान की कोई जरूरत ही नहीं आंख के उपचार के लिए सूरज की क्या जरूरत है भक्ति के लिए सिर्फ तुम्हारे प्रेम के भाव के बढ़ने की जरूरत है भगवान की कोई जरूरत नहीं है प्रेम को इतना बढ़ाओ कि अहंकार उसमें डूब जाए लीन हो जाए जहां प्रेम निर अहंकार को उपलब्ध हो जाता है वहीं भक्ति बन जाता है भक्ति का भगवान से कुछ भी संबंध नहीं भक्ति तो प्रेम का ऊर्धव है प्रेम को मुक्त करो क्षुद्र से प्रेम को बड़ा करो प्रेम की बूंद को सागर बनाओ जिससे भी प्रेम करते हो गहनता से करो जहां भी प्रेम हो वहीं अपने को पूरा उंडेल दो कंजूसी ना करो अगर प्रेम क्रपण हो तो काम हो जाता है और प्रेम अगर अक्रपण हो तो भक्ति हो जाता है प्रेम अगर मांगता हो तो वासना हो जाता है प्रेम अगर देना ही जानता हो तो भक्ति हो जाता है लुटाओ प्रेम उसी लुटने में तुम भक्त हो जाओगे और जहां तुम भक्त हुए वहीं भगवान का दर्शन है तुमसे कहा गया है बार बार कि भगवान पर भरोसा करो ताकि भक्ति हो सके मैं तुमसे कहना चाहता हूं भक्ति को जगाओ ताकि भगवान पर भरोसा हो सके और सांडिल्य के सूत्र मेरे पक्ष में खड़े सांडिल्य कहते हैं अथातो तो भक्ति जिज्ञासा भक्ति की जिज्ञासा करें और जिसने भक्ति की जिज्ञासा नहीं की वो आया तो संसार में आ नहीं पाया जिया और जी नहीं पाया हुआ और हो नहीं पाया उसकी कथा दुर्दिनों की कथा है और दुर्घटनाओं की अवसर मिले लेकिन कोई भी अवसर फला नहीं जो भक्ति के बिना जी लिया जो भगवान को बिना जाने जी लिया उसके जीवन को क्या खाक जीवन कहें श्री अरविंद ने कहा है जब मैं जागा तब मैंने जाना कि जीवन क्या है उसके पहले तो जो जाना था वो मृत्यु ही थी उसे भ्रांति से जीवन समझ बैठा था जब आंख खुली तब पहचाना रोशनी क्या है उसके पहले जिस रोशनी समझी थी वह तो अंधेरा निकला जब हृदय खुला तो अमृत की पहचान हुई उसके पहले तुम तो मृत्यु को ही अमृत समझ बैठे थे अंधा आदमी पत्थर को हीरा समझ ले आश्चर्य क्या अंधे को परख भी कैसे हो पत्थर की और हीरे की अंधे को दोनों पत्थर है आंख फर्क लाती आंख में जौहरी छिपा है तो ख्याल रखना अगर भक्ति की जिज्ञासा नहीं उठी है तो समझना कि अभी तुम जन्मे ही नहीं अभी तुम गर्भ में ही पड़े हो अभी तुम बीज ही हो अभी अंकुरण नहीं हुआ अभी जीवन की जो परम संपदा है उसकी भनक भी तुम्हारे कानों में नहीं पड़ी दिल में सोजे गम की एक दुनिया लिए जाता हूं मैं आह तेरे मैकदे से बे पिए जाता हूं मैं जो बिना भक्ति के चला गया वो इस मधुशाला में आया और बिना पिए चला गया आह तेरे मैकदे से बे पिए जाता हूं मैं इस जगत को पीने की कला है भक्ति और जगत को जब तुम पीते हो तो कंठ में जो स्वाद आता है उसी का नाम भगवान है इस जगत को पचा लेने की कला है भक्ति और जब जगत पच जाता है तुम्हारे भीतर और उस पचे हुए जगत से रस का विर्भाव होता है रसो वैसा उस रस को जगा लेने की खीमिया है भक्ति सांडिल ने ठीक ही किया जो भगवान की जिज्ञासा से शुरू नहीं की बात भगवान की जिज्ञासा दार्शनिक करते दार्शनिक कभी भगवान तक पहुंचते नहीं विचार करते हैं भगवान का जैसे अंधा विचार करे प्रकाश का बस ऐसे ही उसके उनके विचार हैं अंधे की कल्पनाएं अनुमान उन अनुमानों में कोई भी निष्कर्ष कभी नहीं निष्कर्ष तो अनुभव से आता है सांडिल्य के सूत्र दर्शन शास्त्र के सूत्र नहीं प्रेम शास्त्र के सूत्र इसलिए पहले शब्द में ही पहले सूत्र में ही सांडिल्य ने अपनी यात्रा का सारा संकेत दे दिया मैं किस तरफ जा रहा हूं